के सवाल में अपने को खुद का जवाब मिल जाता है कैसे मिलता है मनुष्य की जिंदगी आपस में सबसे जुड़ी हुई है और सारे संदर्भ हर मानव के सामने एक समान ही है कुल संदर्भ को देखेंगे तो क्या है तो मानव के लिए एक संदर्भ विचार है एक संदर्भ व्यवहार है एक संदर्भ कार्य है अनुभव है दूसरा कोई संदर्भ देखेंगे तो परिवार है समाज है राष्ट्र अंतर है अंतर्राष्ट्र है तो कुल मिलाकर यदि देखेंगे तो इस अस्तित्व में हम सब हैं और हम सब एक साथ साथ हैं तो हमारे सबके संदर्भ जो हैं वो जिंदगी को लेकर वो सब साथ साथ ही हैं और इसी सीमित हैं इस प्रकार से हमारे सबके प्रश्न भी एक आसपास ही हैं और उत्तर भी एक ही है तो चूंकि प्रश्न आसपास ही हैं इसलिए कोई भी पूछे वो उत्तर सबको चाहिए लेकिन ऐसा नहीं है कि प्रश्न कोई पूछे और उत्तर उसी को चाहिए हर प्रश्न का उत्तर हर मानव को चाहिए तो अब दूसरा मानव है इसीलिए कि जो प्रश्न आपको ध्यान में नहीं आ रहे वो कम से कम दूसरा कोई पूछ लेता है लेकिन उत्तर तो आपको चाहिए चाहिए सारे उत्तर से संपन्न होने के बाद लगता है इसके बिना तो काम अपना अधूरा ही था hmm. हो सकता है हमारा अभी तक ध्यान नहीं गया हो, हो सकता है दूसरों का ध्यान गया हो लेकिन ज़रूरत तो है क्योंकि हम रह रहे हैं इस दुनिया में ही और अस्तित्व में ही और दुनिया के बारे में जानकारी ठीक नहीं है तो हमारा जीना ठीक कैसे हो सकता है तो ये अस्तित्व तो है और ये दुनिया है तो इसके कोई नियम है यदि नियमों को ठीक से समझते हैं तो इसमें जीने का ठीक ठीक कार्यक्रम समझ में आता है और वहाँ से हमारा बढ़िया से एक यात्रा शुरू हो सकती है